सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक 21 मन द्वारा सत्य की विकृति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 बड़े बड़े सूरमा मेरे नाम से थर्रा थे भागने की कोशिश मत करना जल्दी बताओ लाश कहां किधर छुपाई यह सब इंस्पेक्टर एक सांस में कह गया हक बकाये से डब्बू जी बोले कि आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर ने कहा ज्यादा बनो मत। अभी अभी तुम्हारे पड़ोसी ने सूचना दी है कि तुमने राग बागेश्वरी की हत्या कर दी अब पुलिस इंस्पेक्टर बिचारा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 सीस बखानों सोए पलटू जो सिर नानवे बेहतर कदू हो सुन पलटू भेद यह हँस बोले भगवान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 मथि से घिव हो गारिया आई एक से पलटे भय अनेक जो पलटू पलटे नहीं रहे जल प्रशान के पूजते सरा को काम पलटू तन कर देहरा मन कर साल ग्राम कारज धीरे होत है काहे हो त धीर करज धीरे होत है काहे हो ते अधीर समय पाए तरूबर फरे समय पा चोनीर सीस संत को सीस बखानो सोए पलटू जो सिर ना नवे बेहतर कद्दू होए अब तुलसी कहेंगे गाली दे रहे पलटू दास कह रहे हैं कद्दू है वो सिर जो संत के चरणों में न झुके और मुझसे तुम पूछो तो मैं कहूंगा सड़ा कद्दू <laughs> क्योंकि कद्दू भी कुछ काम आ जाए सीस नवाबे संत को सीस बखानो सोय पलटू कहते हैं वही सिर सिर कहने के योग्य है।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 करत करावत आपु है पलटू पलटू शोर ना मैं कुछ करता हूं ना कुछ कर सकता हूं जो कुछ करता है मालिक करता है खुद करता कराता है और पलटू पलटू का शोर होता है अब दूसरे सूत्र को लो बिन खोजे से ना मिले लाख करे जो कोई पलटू दूध से दही भा मथे से घिव हो है।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 फिर जब वही करने वाला है तो जब करेगा तब करेगा जैसी उसकी मर्जी यह से बन सकता है इसी तरह मलूक का वचन आलसियों के लिए आधार आधारभूत हो गया मलूक ने कहा है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम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 मलुक दास ने तुम पे ज्यादा भरोसा किया इसलिए दूसरी बात नहीं कही सोचा कि तुम खुद ही समझ लोगे पंछी करे न काम नौकरी नहीं करते पंछी किसी दफ्तरों में और कारखानों में ये सच मगर सुबह से शाम तक काम तो करते दाना चुकते हैं घोंसला बनाते हैं